कुना है भगवती श्रुति कहती है के हारे ओम मा मा छंदह प्रमा छंदह प्रतिमा छंद अस्त्रेय छंदह पंक्ति अर्थात हम मन से इष्टका की स्थापना करते हैं हम छंद से इष्टका की स्थापना करते हैं हम प्रमात छंद से इष्टका की स्थापना करते हैं हम प्रतिमा से इष्टका की स्थापना करते हैं हम अप्रिय वय से इष्टका की स्थापना करते हैं हम पंक्त से इष्टका की स्थापना करते हैं हम उष्णिक से इष्टका की स्थापना करते हैं हम बृहती से इष्टका की स्थापना करते हैं हम अनुष्टुप से इष्टका की, की स्थापना करते हैं हम विराट से इष्टका की स्थापना करते हैं हम गायत्री से इष्टका की स्थापना करते हैं हम त्रिष्टुप से इष्टका की स्थापना करते हैं हम जगती से इष्टका की स्थापना करते हैं mm <together> ही इष्टका हम पृथ्वी से संबंधित छंद का मनन करके आपके स्थापना करते हैं हम अंतरिक्ष से संबंधित छंद का मनन करते हैं हम स्वर्ग से संबंधित छंद का मनन करते हैं हम नक्षत्र से संबंधित छंद का मनन करते हैं हम वाक से संबंधित छंद का मनन करते हैं हम मन से संबंधित छंद का मनन करते हैं हम कृष से संबंधित छंद का मनन करते हैं हम हिरण से संबंधित छंद का मनन करते हैं हम गाव से संबंधित छंदों का मनन करते हैं हम अजा से संबंधित छंद का मनन करते हैं हम अश्व से संबंधित छंद का मनन करते हैं हम अग्नि को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं हम वायु को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं हम सूर्य को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं हम चंद्र को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं हम वसु को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं हम रुद्र को स्मरण करके इष्टका के स्थापना करते हैं हम आदित्य को स्मरण करके इष्टका के स्थापना करते हैं हम मरुत को स्मरण करके इष्टका के स्थापना करते हैं हम विश्वदेवा का स्मरण करके इष्टका के स्थापना करते हैं हम बृहस्पति को स्मरण करके इष्टका के स्थापना करते हैं हम इंद्रदेव को स्मरण करके इष्टका के स्थापना करते हैं हम वरुण देव को स्मरण करके इष्टका का स्थापना करते हैं हे इष्टका आप मोर्डन्य हैं आप स्थिर हैं आप धारिका हैं हम आय के लिए आपकी स्थापना करते हैं हम ब्रजस्व के लिए आपकी स्थापना करते हैं हम कृषि के लिए आपकी स्थापना करते हैं हम कुसल छेम के लिए आपकी स्थापना करते हैं इष्टका धरा के समान स्थिर है यांत्रिक रूप से गतिशील है आप नियम पालक हैं हम ऊर्जा के लिए आपकी उपासना करते हैं हम धन के लिए आपकी उपासना करते हैं हम पोषण के लिए आपकी उपासना करते हैं इंद्रदेव इस श्लोक का संरक्षण करने की कृपा करें हे इष्टकान हम आपको उन त्रब्रत्रस्तोम के व्याप्त स्थान पर अधिष्ठित करते हैं हे hey, इष्टका हम 15 दिन वाले चंद्रमा की ज्योति का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं हम सप्तदश स्तोम स्वरूप प्रजापति का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं हम 21 स्तोम स्वरूप करके आपकी स्थापना करते हैं हम 18 स्तोम यानी वारह माने पांच ऋतु एक वर्ष रूप अंगों से आपकी स्थापना करते हैं तापस् स्वरूप 19 स्तोम से देवताओं की स्थापना करते हैं 12 महीने 7 ऋतु संवत्सर 20 संख्या वाले देवता का मनन करके संवत्सर रूप से आपकी स्थापना करते हैं अथवा 20 संख्या वाले हम 22 स्तोम वाले वर्ध देवता का ध्यान करके उसकी स्थापना करते हैं 23 स्तोम वाले संभरन देवता का ध्यान करके उसकी स्थापना करते हैं प्रजा को 24 स्तोम वाले उपजाते हैं हम योनदेव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं तृणव ओजस्वी देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं यज्ञ हेतु उपयोगी 21 स्तोम का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं यज्ञ देवता का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं 33 प्रतिष्ठा स्वरूप देव की स्थापना करते हैं सूर्यवास वाले 34 देव का ध्यान करते हम आपकी स्थापना करते हैं ब्रह्म विष्ट 45 देव का स्मरण करके आपकी स्थापना करते हैं इष्ट का अग्निदेव का भाग है आप दीक्षा के आधिपत्य में हैं ब्राह्मण त्रवृत्रस्तोम से मृत से बचेत्रवृत्रस्तोम से आपकी स्थापना करते हैं इंद्रदेव के भाग हैं विष्णु के अधिपति हैं क्षत्रियों के मृत्यु से रक्षा पंचदश स्तोम से हुई हम पंचदश स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं आप सूर्य के इंद्रिक्षक देव का भाग हैं आप धता के adipatya हैं वैश्य सप्तदश स्तोम द्वारा मृत्यु से बचे हम सप्तदश स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं आप मित्र देव का भाग हैं आप वरुण देव के अधिपति हैं एक वंशस्थोम से स्वर्गलोक में संबंधित वर्षा की रक्षा हुई एक वंशस्थोम से स्वर्गलोक से संबंधित वायु की रक्षा हुई एक वंशस्थोम से, से आपके स्थापना करते हैं हे इस्ते आप बस गणों के भाग हैं इसलिए आप रुद्रों का अधिकार है आपने 24वें स्तोम द्वारा आपसों का संरक्षण किया हम आपको यहां स्थापित करते हैं हे इष्टके आप आदित्य गण के भाग हैं इसलिए मारुत गणों का आप पर अधिकार है 25वें स्तोम द्वारा गृहस्थ भ्रूण की रक्षा हुई हम आपको यहां स्थापित करते हैं हे इष्टके आप आदित्य के भाग हैं अतः पोखा देव का भाग हैं आप पर आधारित हैं आपने त्रवरण स्तोम से प्रजाओं के ओज की रक्षा की हम उन स्तोम का ध्यान करते हुए आपको यहां स्थापित करते हैं हे इष्टके आप सभी के प्रेरक सविता देव हैं आप पर बृहस्पति देव का अधिकार है आपने चतुष्टोम स्तोम से सभी देवताओं की रक्षा की है हम उस स्तोम का ध्यान करते हुए आपकी स्थापना करते हैं हे इष्टके आप शुक्ल पक्ष की तिथियों के भाग हैं आप कृष्ण पक्ष की तिथियों का अधिकार है आपने चतुवारं शत स्तोम से प्रजा की रक्षा की अतः उसका ध्यान धारण करते हुए हम आपको यहां स्थापित करते हैं हे इष्टके आप ऋतुओं के भाग हैं आप पर देवताओं का अधिकार है त्रयतरंसत स्तोत्र से स्तोम से आपने प्राणियों की रक्षा की अतः हम उसका ध्यान करते हुए आपके यहां स्थापना करते हैं मार्गशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु के भाग हैं श्रावण और भादों ये दोनों मास वर्षा ऋतु के भाग हैं आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हैं हमारे लिए स्वर्गलोक फलेभूत हों हमारे लिए पृथ्वी लोक फलेभूत हो हमारे लिए फले जल फलेभूत हों हमारे लिए औषधियां फलेभूत हों हे इष्टकाओं आप चमकीली हैं आप पवित्र हैं आप ग्रीष्म ऋतु जैसी हैं आप अग्नि के भीतर जुड़ी हुई हैं आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाएं आप पृथ्वी लोक तक कल्पित होने की कृपा करें औषधियां फलेभूत हों जल और अग्नियां फलेभूत हों व्रत सहित अग्नियां ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें जो अग्नियां हम समान मन वालों के भीतर हैं वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को शोभित करने की कृपा करें गृहस्थ मृत्यु को दोनों ओर से फलेभूत करते हुए इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थृतापूर्वक विराजमानने की कृपा करें प्रजापत ने वाणी से एक स्तुति की उससे प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न की प्रजापति ने सबके अधिपति हुए प्रजापति ने तीनों गुणों से एक स्तुति की प्रजापति ने ब्रह्मा को उपजाया ब्राह्मणस्पति को उसका अधिपति बनाया प्रजापति ने पांचों प्राणों से स्तुति की प्रजापति ने पंचभूतों को सृजा पंचभूतों के स्वामी उसके अधिपति हुए प्रजापति ने सातों से स्तुति की प्रजापति ने सप्त ऋषियों को सृजा जगत् धारक परमात्मा उसके अधिपति हुए परमपिता परमेश्वर ने पितरों को सृजा देवताओं की माता अदिति उनकी स्वामिनी है देवताओं की माता अदिति की नौ प्राणों से स्तुति की जाती है नौ प्राणों से ऋतुएं श्री जी ऋतुओं के गुण अपने-अपने विषय के अधिपति हैं उन अधिपतियों की 10 प्राणों से स्तुति की गई परमपिता ने महनों को सृजा वर्ष को उनका अधिपति बनाया उनके 15 प्राणों से स्तुति की गई क्षत्रियों को सृजने वाले भी प्राणों से स्तुति की गई इंद्र देव ने उनके अधिपति हुए जिसने गांवों को सृजा जिसने पशुओं को सृजा उसके 17 प्राणों से स्तुति की गई बृहस्पति देव को उनका अधिपति बनाया गया 10 और 9 अर्थात 19 आंतरिक और बाहरी अंगों के तरह ही शूद्रों और आर्यों को सृजां दिन और रात उनके स्वामी हुए 21 अंगों से प्रजापति की स्तुति की गई अंगों से ही छोटे-छोटे पशुओं को सृजां वरुण देव उनके स्वामी हुए 23 अंगों से उनकी स्तुति की गई 29 अंगों से परमपिता की स्तुति की गई उन अंगों से वनस्पति को सृजा सोम उसके स्वामी हुए 21 अंगों से परमपिता की स्तुति की गई उन अंगों से प्रजा को सृजा स्त्री और पुरुष को उनका स्वामी बनाया उनसे प्राणी सुखी हुए प्रजापति परम श्रेष्ठ है वही सबके और लोगों के स्वामी हैं सभी इंद्रदेव की स्तुति करते हैं